संक्षिप्त महाभारत आश्वेधिक पर्व अर्जुन और बब्रुवाहन का युद्ध तथा अर्जुन की मृत्यु वैश्व पायन जी कहते हैं राजन मणिपुर के राजा बब्रुवाहन को जब अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो वह ब्राह्मणों को आगे करके बहुत साधन साथ में लेकर बड़ी विनय के साथ दर्शन के लिए नगर से बाहर निकला मणिपुर नरेश को इस रूप में आते देख परम बुद्धिमान धनंजय ने क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके उसका आदर नहीं किया बल्कि कुपित होकर कहा बेटा तेरा यह ढंग ठीक नहीं है मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी घोड़े की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आया हूँ फिर भी तू मुझसे युद्ध क्यों नहीं करता दुर्मते तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो चुका है इसलिए तुझे धिक्कार है संसार में जीवित रहकर तूने कोई पुरुषार्थ नहीं किया तभी तो मुझे युद्ध के लिए आए हुए जानकर भी तू शांतिपूर्वक सांस ले आने जाने को आया है यदि मैं हथियार रखकर खाली हाथ तेरे पास आता तो मेरा इस ढंग से मिलना ठीक हो सकता था अर्जुन जब बब्रू वाहन से ऊपर युक्त बातें कह रहे थे उसी समय यह हाल जानकर नागकन्या उलोपी धरती चीर कर वहां आ पहुंची उसे अपने स्वामी की कठोर बात नहीं सही गई इसलिए उसने बब्रू वाहन से धर्मयुक्त वचन कहा बेटा मैं तुम्हारी माता नागकन्या उड़ूपी हूं मेरी बात मानो इससे तुम्हें परम धर्म की प्राप्ति होगी तुम्हारे पिता कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष और युद्ध ऐसा करने से ही ये तुम्हारे ऊपर विशेष प्रसन्न होंगे माता की यह बात सुनकर महातेजस्वी बब्रुवाहन ने मन ही मन युद्ध करने का निश्चय किया उसने सुवर्ण में कवच पहनकर मस्तक पर तेजस्वी शीर्ष धारण किया तथा सैकड़ों से से भरे हुए सब प्रकार की युद्ध सामग्री सुसज्जित सिंह के चिन्ह भा, वाले ध्वजा से सुशोभित और सोने के बने हुए परम उत्तम रथ पर सवार हो अर्जुन पर धावा किया निकट आने पर उस वीर ने पार्थ के संरक्षण में विचरने वाले यज्ञ संबंधी घोड़े को अश्व शिक्षा में प्रवीण पुरुषों द्वारा पकड़वाया घोड़े को पकड़ा गया देख धनंजय का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे रथ पर बैठे हुए अपने पुत्र को युद्ध के मैदान में आगे बढ़ने से रोकने लगे राजा बब्रुवाहन ने वीरवर अर्जुन को विषैले सर्पों के सापो के समान जहरी ले और तेज किए हुए सैकड़ों बारों से बीन अनेकों बार पीड़ित किया पिता और पुत्र दोनों प्रसन्न होकर लड़ रहे थे उनके उस युद्ध की कहीं तुलना नहीं थी वह संग्राम देवता और के संग्राम को भी मात कर रहा था ने हंसते हंसते अर्जुन के गले की हसली में एक बाण मारा जैसे सांप अपने बिल में घुस जाता है उसी प्रकार वह बाण अर्जुन के शरीर में पंख सहित प्रवेश कर गया और उसे छेद पृथ्वी में समा गया उसकी चोट से अर्जुन को बड़ी वेदना हुई वह वे अपने धनुष का सहारा लेकर मुरदय के समान निचेष हो गए थोड़ी देर बाद जब उन्हें खोश हुआ तो उसने अपने पुत्र बब्रुवाहन की प्रशंसा करते हुए बोले बेटा हो चित्रांगदानंदन आज तुमने अपने योग्य पराक्रम दिखाया है इसे देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है अच्छा अब मैं बाहर मारता हूँ तुम सावधान एवं स्थिर हो जाओ ऐसा कहकर अर्जुन ने नाराजों की वर्षा आरम्भ कर दी गांधी धनुष से छूटे हुए वे नाराज इंद्र के बद्र के समान जान पड़ते थे परंतु राजा बब्रुवाह ने भलकर दिव्य बाढ़ों के प्रहार से बब्रुवाहन के रथ की सुनहरे ताल वृक्ष के समान ऊंची सुवर्ण मई ध्वजा काट गिराई और उसके वेगवान घोड़े को भी मार डाला घोड़े के मरने पर बब्रुवाहन रथ से उतर पड़ा और क्रोध में भरकर पैदल ही अपने पिता से युद्ध करने लगा पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अधिक पीड़ा नहीं पहुंचाई। तब गब्ब्रुवाह ने पिता को युद्ध से विमुख होते जानकर पुनः सर्प के समान जहरीले बाणों से उन्हें पीड़ा देनी आरंभ की इससे बाल स्वभाव के कारण परिणाम पर विचार किए बिना ही पिता की छाती में एक तीखे बाण का जोरदार प्रहार किया वह बाण अर्जुन के मर्भ स्थान को छेद कर घुस गया और अत्यंत कष्ट देने लगा उसकी चोट से अत्यंत घायल हो जाने के कारण होकर जमीन पर गिर पड़े बब्रुवाहन भी अर्जुन के बाढ़ों द्वारा पहले से ही बहुत घायल हो चुका था इसलिए वह भी बेहोश होकर पृथ्वी का आलिंगन करने लगा वब्रुवाहन की माता चित्रांगदा ने जब देखा कि पति और पुत्र दोनों धराशायी हो गए हैं तो उसके संख्य हृदय से रणभूमि में प्रवेश किया वहां जाने पर उसे पतिदेव अर्जुन मरे हुए दिखाई दिए